श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ पंचमयसपू के द्वारा प्रहलादी के वध का प्रयत्न नारद्वाच पौरोहितय भगवान्त का किलासुर षाकत तस् दैत्यराज गृहा तौराग्या प्रापतम बालम प्रहलादम नयकोविदम पाठयामास तू पाठ्यान अन्यास्रपाल नारद कहते हैं युधिठिर दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था उनके दो पुत्र थे शंड और अमरक वे दोनों महाराज महा राजमहल राज महा, राज महार के पास ही रहकर हिरण्य कश्यप के द्वारा भेजे हुए न साधु मनसा मेरे स्वपरा सद्रहाय प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाए हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे जो ज्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि उस पाठ का पर झूठ आग्रह एक अंकमारोप्य पांडव प्रक्ष कथ्यता मनते साधु यद भवान युधिष्ठिर एक दिन हिरण्य कस्बू ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा बेटा बताओ तो तु सही तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है प्रहलाद वाच तेरवर्यहिना सदा समुद्विग्न धिया सदृत हिवात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गिश्रिए प्रहलाद जी ने कहा पिताजी संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पढ़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधा के मूल कारण घाम से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान हरि की शरण ग्रहण करें नारद सुत्र गिरोदय पर पक्ष समाता जहाबुद्धि नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी के मुँह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्य कसपू ठाकर हंस पड़ा उसने कहा दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यू ही बिगड़ जाया करती है सम्यक् विधार्यता बालो गुरुगेहे हे दुजाति विष्णु पक्ष प्रतिक्षन्न न भिद्य तस्था जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं बालक की भली भांति देख रेख की जाए जिससे अब इसकी बुद्धि भकने ना पाए गृहमात आहूय प्रहलाद हम दैत्यजकाश्य सुलक्षणया भाचा समपृत जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचक कर और फुसलाकर बड़ी मधुर मधुरवाणी से पूछा बस प्रहलाद ते सत्यम कथय मा बालानती कुत स्तुभ्यम एस बुद्धि बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो ठीक ठीक बतलाना देखो झूठ ना बोलना या तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई बुद्धिभेद परकृत उहो तेजो भवतः भण्यता श्रोतुका गुरुनाम कुल, कुल नंदन कुल प्रहलाद बताओ तो बेटा हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको भगा दिया है प्रहलाद वाच स्वर चेत्य सद्राह विमोहित विमोहितिया दृष्टं तस्मे भगवते नमः प्रहलाद जी ने कहा जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ सदान अनुव्रत पुंसा पशु बुद्धिर्भिद्य इति भेद गता सती वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती है इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है स आत्मा स्वरित बुद्धि भी दुरया अनुक्रमणो निरूप्यते मुयंती यदर्त्मि वेदवादि ब्रह्माद वही परमात्मा यह आत्मा है अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं उनका न जानना भी ठीक ही है क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है यथा भ्राम ब्राह्मण स्वयकर्ष सन्निधो तथा चेत चक्रपाणी यदि क्षया गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच आता है वैसे ही चक्रपाणि भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच जाता है नारदवाच नारद जी कहते हैं परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे वे डर गए उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा आनीयता मरे वेतम अस्माक अयसस्कर कुंगार से दुर्बु चतुर्थो अरे कोई मेरा भेद तो लाओ यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा दैते यन वने जाय कंटकद्रुम दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुआ जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं यह दान बालक उन्हीं की बेट बन रहा है सहायक हो रहा है इत विविधो भी प्रहलाद ग्राहया मास सह त्रिवर्ग इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपटकर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी तत एनम गुरु ज्ञावा ज्ञात गेय चतुष्टयम दर्शया मास मातृष्ट अलंकृत कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद के साम दान भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली है। तब उन्हें उन्हें उनकी मां के पास ले गए। माता ने बड़े लाल प्यार से से अच्छी तरह घने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्य के पास ले गए प्रतिनंद चिरम दौरभ्याम परमाप निवृतिम प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए हिरण्य कसपू ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था आरोप्यांकघनाय मधन्य श्रु कलाम बुधिचन सद्रमहराधिष्ठिर हिरण्य कश्यपू ने प्रसन्नत मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा कर उनका सिर सूखा प्रहलादीतम किंचम काले नहीं दुश्मन यदशिक भगवान हिरण्य कश्यपू ने कहा चिरंजीव बेटा प्रहलाद इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ प्रहलाद वाच श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद छवनम अर्चनम वजनम दास्यम संख्यमाक्ष्यम सक्षमात्मा निवेदनमे पुंसारिता विष्णु भक्ति नवलक्षणा क्रियते भगवत तनमने प्रलाद जी ने कहा पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के नौ भेद हैं भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण उन्हीं का कीर्तन उनके रूप नाम आदि का स्मरण उनके चरणों की सेवा पूजा अर्चा वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह नौ प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं निवच हिरण्य कशपू सदा गुरुपुत्र प्रहलाद की आवाज सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्य के ओट फड़कने लगे उसने गुरुपुत्र से कहा ब्रह्मबंधो किमे कि तत्ते विपक्ष सता असारम ग्राहितो बालो ममना दुर्मते रे नीच ब्राह्मण यह तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है संति साधबो लोह के दुर्मेत्रा छद्मिण दे त्यम काले रोग संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का भाना धार, कर, थिपे थिपे का भाना धारण कर, छिपे-छिपे काम करते हैं परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रंग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है गुरुपुत्र वाच न नितम सुध्य सतवेंद्र शत्रो नग की गुरुपुत्र ने कहा इंद्र आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है राजन यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है आप क्रोध शांत कीजिए व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए नारद वाचन गुरुन प्रति प्रोक्त तो भूज आहात नुखी कु भद्रा सती मति नारद जी कहते हैं युद्धिर जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्य ने फिर प्रहलाद से पूछा क्यों रे यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई प्रहलाद वाच मति न कृष्ण परत सतो वाम मिथो भी पद्यतृहव्रता अंधात गोभिर विशता पुनः पुनम चर्मणा प्रहलाद जी ने कहा पिताजी संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं चबाए हुए को ही चबा रहे हैं उनके इंद्रिया में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं ऐसे गृहसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती नवार गति विष्टुम दुराशा बहिर्थ माल अंधा यथांध रूपनीय मालाम वाची सतंथ्यामृदाम निबद्धा जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर कर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्यक कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है ति स्वाम तवद यदर्थः स्त्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसा पादर जोभिषेकम निष्किनाणीतयावत जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते उनके बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती परतम पुत्र हिरण्य कस पुरुषान अंधे कृतात्मा थो संगान निरस्यत मही प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए हिरण्य कसपू ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूम पर पटक दिया आहा आहायोचन स्वयं प्रहलाद की बात को वह सह न सका रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए वह कहने लगा दैत्यो इसे यहां से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो यह मार ही डालने योग्य है अयम मे भ्रातृ सोयम तृभ्य विष्णु दास बदर चती देखो तो सही जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहित स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है विष्णु साध्वसो कर सामंजस पित्रो आहार्य पंचहा जन अब यह विश्वास के योग्य नहीं है पांच बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्त्यज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा परोप्य परोप्यपत्यम हितकृद्यथौषधम स्वदेह जो यदि सुत छदंगमतात्मोहित शेषम सुखम जीवतीजना कोई दूसरा भी यदि औसत के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है सर्वै संभोज मुने दुष्ट यह स्वजन का बाण पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रिया उसका अनुष्ठ करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है इसलिए खाने सोने बैठने आदि के किसी भी उपाय से इसे मार डालो नैतास्ते समिष्टा भर्ता वही शूल पाड़ दिंगद्रष्टा कराला शिरोहा नंद तो भैरवान्ना सिंधिधीतिन आसीनम चाहनं शूल प्रहलादम सर्वमर मसूम जब हिरंड कसबू ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दाढ़ विकराल वदन लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर ले मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में सूल से घाव कर रहे थे परे निर्देश्ये भगवत्या युक्तात्मन्या आसन ब्रह्म निर्देश भगवत प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं प्रयासे पहते तस्वीन देते परिशंकित्वोपाजान निर्बंधे नुध जब सूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्य को बड़ी शंका हुई अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा दिग्गजय दंद सुकय स अभिचारावपातनय माया भी संधय स गदान भोजनय उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया विसधर सांपों से डसवाया पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया संबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया अंधेरी कोठियों में बंद करा दिया वेश पिलाया और भोजन बंद कर दिया हिम वाव्यग्नि सलिल पर्वता क्रमणरपी न शाका अपापम असुरा चिन्तां चिंता दीर्घतमा प्राप्त तत्कर्तुम नभ्यपद्यत बर्फीली जगह धकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बाका न कर सका अपनी देखकर हिरण्यक्यू को बड़ी चिंता हुई उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा समय बहुसा निर्मिता मुक्त तेजसा बस सोचने लगा इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा मार डालने के बहुत से उपाय किए परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बसा गया वर्तमानों विधूरे वही भालो प्य जड़धीरयम नमृति ना में नार्यम चुन यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है जैसे सुनासेप अपने पिता के करतूतों से उसका विरोधी हो गया था वैसे ही यह भी मेरे किए अपकारों को न भूलेगा सुनासेप अजय का मझला पुत्र था उसे पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास्व के हाथ बेच दिया था तब उसके मामा विश्वामित्र जी ने उसकी रक्षा की और वह अपने पिता से विरुद्ध होकर उनके विपक्षी विश्वामित्र जी के ही गोत्र में हो गया यह कथा आगे नवम स्कंध के सातवें अध्याय में आवेगी अप्रमेया अनुभाव यम अकुत भयो मरह नून में तद विरोधे न मृत्युर्मय भविता नवा न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है इसकी शक्ति की था नहीं है, यही विरोध से है इसके मेरी मृत्यु होगी, संभव न भी हो। इति हो चिन्तया किंचिन हो। अधोमुखम इति इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमरक ने जब देखा कि हिरण्य का सिपु तो मुँह लटका बैठा हुआ है तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही जितम थे न जगत त्रम भ्रुवर समीष्णपम निंतम तव ना चटमहे न वैश्यूनाम गुण दोष पदम स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली आपके भोहे टेढ़ी करने पर ही सारे रोगपाल लोकपाल कांप उठते हैं हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है इमं तो उसे बद्वाम बद्धाम ही भी तो न पलायते यथाम बुद्धिश्चो वैसार्य से वयावदुरुर्भर्गव आगमिषति जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भाग न जाए इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध रखिए प्राय ऐसा होता है कि अवस्था के वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है तथेत गुरुपुत्रोक्त मनुग्ञा ये इदम ये गृह हिरण्य ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं अर्थम प्रहलादाजो चतुराजन प्रसिताजि इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी ना लगी क्योंकि गुरु जी उन्हें केवल अर्थ धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हो यदाचार्य परावृत हो गृह में धीर कर्मचो वजसे बालक सत्रहूत कृत एक दिन गुरुजी जी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे छुट्टी मिल जाने के कारण संवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा प्रत्याहुय महाबुधः वाचा विद्वान् कृपया प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर मधुरवाड़ी से पुकार कर अपने पास बुला लिया उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे ते तो तदौरवास्वक्रीड़ा परिक्षा बला न दूषित्वंदते हितुपा सतराजेन्द्र तन्यस्तस्तृद क्षण साणो मैत्रो महाभागवत सुर युधिष्ठि वे सब अभी बालक ही थे इसलिए राग द्वेश विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेलकूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्यांसिता सप्तम स्कंधे प्रहलादाचरि पंचमोध्याय